च सर्वं कमस्रििया चर्वा ब्रह्मोपन छानदे प्रतिशत प्रथम अध्याय के नवम खंड के द्वितीय मंत्र तक शिक्षा हुआ था जिसमें यहाँ पर विचार चल रहे थे उद्गीत की ओमकार की ओमकार संबंधी ओमकार का आश्रय क्या है उद्गीत का आश्रय क्या है शाम का आश्रय में उदग का आश्रय तीन विषय एकत्रित थे तो एक तो शीलक थे शालावत्त तो शीलक दूसरे थे डालभ्य और तीसरे थे दाल और तीसरे थे प्रवाह जय तीनों उदगित विद्या में निपुण थे उस जमाने में जिस समय वो लोग थे किसी देश विशेष में वो लोग निपुण लो थे तो परस्पर तीनों ने बाढ़ कथा का आरम्भ करना एक दूसरे के लिए अनुमति मांगी जल्प कथा ने दिकंदा कथा में मैंने गुरुशिष्य भाव से प्रश्नोत्तर होना बाढ़ तो उनमें से प्रवाहन जय भ कहा अब दोनों ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के बातों को सुनना भजनों को सुनना चाहता हूँ ऐसा बोल के वो पीछे गए दोनों में से शिल् ने दाल में से पूछा आपकी अनुमति हो तो मैं पूछू उन्होंने कहा पूछो तो दाल मेरे को पूछा शीलज ने शाम का आश्रय क्या है बने का आश्रय क्या है सबका तो स्वर शौर, तो अच्छा वो स्वरात्मक है और चाहे वो स्वरात्मक है स्वर का आश्रय क्या है कहा प्राण का आश्रय क्या है ऐसा और अन्न का आश्रय क्या है जल जल का आश्रय क्या है तो स्वर्ग तो स्वर्ग को मैंने उदगीर के अंतिम आश्रय रूप से स्वर्ग को कहा स्वर्ग का आश्रय पूछा तो सबका जो आश्रय है उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ऐसा दाल धन ने कहा तो स्वर्ग को ही हम शाम को स्वर्ग रूप से स्तुति करते हैं ऐसा तब शिल्ञ ने कहा कि आपका शाम जो है अंत वाला है पूरा नहीं ठीक नहीं हुआ आपका गुरु इस समय में कोई असहिष्णु व्यक्ति बोलते तुम्हारा सिर गिर जाए तो जरूर गिर जाता है तो अप्रतिष्ठित शाम को प्रतिष्ठित बना दिया ऐसा कहा तब दाल बने कहा मैं आपसे जानना चाहता हूँ शिलग से कहा तो शिल् ने कहा ठीक है बताता हूँ तो फिर उसने पूछा स्वर्ग का आश्रय क्या है कहा पृथ्वी पृथ्वी से एकेदारण आदि करने से स्वर्ग पुष्ट रहता है पृथ्वी रहता है पृथ्वी का आश्रय पूछा तो उन्होंने कहा यही है सबका आश्रय हम पृथ्वी को ही पृथ्वी गीत को पृथ्वी रूप से शस्त्र हैं इसका अतिक्रमण नहीं कर यदि इसका अधिक्रम कोई को करता बोलता इस समय कोई बोले आप प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित बोलता तो उर्दाते प्रतिष्ठित ऐसा आ जाता यही है अगर वो प्रवाह जलवी लेते कहा आपका भी ठीक नहीं अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है आपका का शिलग ऐसा कहा? तो प्रमाण को पूछा शिलग ने आप बताइए तब कहते हैं शिलग ने पूछा ये पृथ्वी का आश्रय क्या है कहा आकाश आकाश है ब्रह्म का लिंग आकाश माने यहाँ ब्रह्म है तो आकाश का लिंगन तो पारायण है बोलना चाहते हैं सबसे ऊपर वही है सबका आश्रय यही है वो बोला आकाश माने ब्रह्म पूर्व मंत्र में आकाश से सिद्ध किया था आदि मंत्री हाशवर लोकाज विपास्ते सरो लोकान् जयतीद विद्वान्यास्ते सरोवरी यही आकाश रूपी आकाश रूप से ब्रह्म से ये परोवरि सबसे पर, पर से पर है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बरियान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को बरियान बोलते हैं अतिश्रेष्ठ है यही है उद्गी यही है मैंने ब्रह्मभाव से चिंतन करना उद्गी इस पर से पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता है सा सो अन ये अनंत है <स्थाग्णादा> इसका कोई अंत नहीं होता अविनाशी है ये ब्रह्मभाव ब्रह्मरूप उद्भीत अन है फल बताते आते हैं आगे। इस प्रकार के उद्गी की जो उपासना करेगा परिवरों परिवरे योह अश्य भवती अश्य उपासक अश ये जो उपासक होगा इसका क्या होगा में इसका भी उसी प्रकार उत्तर उत्तर उत्कृष्ट जीवन प्राप्त होगा सबसे उत्कृष्ट जीवन प्राप्त होगा इस लोक में और भविष्य में परोवरीय शोह लोकान जयती उत्कृष्ट लोग को जीतता ब्रह्म लोक तो जीत लेता है ये तथा एवं विद्वान पौरो उदगी प्रकार उद्गीत के बारे में जानकार रखने वाला व्यक्ति पौरोवरिय उदगीत की उपासना करता है उसके लिए होगा कि जीवन उत्कृष्ट होगा सबसे उत्कृष्ट रहेगा और मृत्यु के पश्चात भी पौरोवरीयोग सबसे उत्कृष्ट लोग को जीत लेगा ब्रम्हलोक प्राप्त करेगा उत्तम बताएगा टीका मैं कहते हैं आकाश ब्रह्मसूत्र है प्रथम अध्याय में आया आकाश क्या आया ब्रह्म है आकाश शब्द का था यह यहाँ पूर्व मंत्र जो आकाश शब्दाथ है इसी का विचार है सर्वाणी और युवा भूताणी आकाश इस मंत्र का विचार ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय हुआ है आकाश स्थलिंगात इस सूत्र आकाश शब्द का भूताकाश में ब्रह्म है ऐसा कहा है आकाशस्थलिंगात न्याय नमन युक्ति ब्रह्मसूत्र है इसके द्वारा आकाशस्य भूतापूर्व आकाश को रूप से, से तो संपादितस्य। कहना उदगीत रूप से उपासना करेंगे ब्रह्म की तो क्या होगा परोवरीय बनेगा वो इस्लोक में इस उत्तर सबसे श्रेष्ठ बनेगा उत्कृष्ट बनेगा और आगे भी मृत्यु के बाद ही उत्कृष्ट लोग को जीतेगा एक फल बताना चाहते इस हैं इसलिए कहा यशमात इत्यादि बहुत यशमात परम परम बरियो परम पर, पर से भी पर है बरीय से बरिय है कौन ये सरह बरीय बने बरीयर श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है पर में भी पर है श्रेष्ठ में भी है श्रेष्ठ है परसिया परोवरियान सबसे पर भी है और श्रेष्ठ भी है इसको परोवरिया कहा है उद्गीता ये उद्गीत से ओंकार है ऐसी स्थिति क्यों तो ब्रह्म भाव में होता है ये ब्रह्म सबसे पर होता है और सब उत्कृष्ट होता है तो ब्रह्म रूप से उदगित उपासना है यहां पर कहा परसिया परोवरियान पर भी हो और बरिया भी हो उसको परोवरियान बोला जाएगा ये उद्वीत ऐसा है उर्गीत मान्य परमात्म संपन्न तंत्र परमात्म भाव को प्राप्त हुआ है उसी का प्रतीक है और यह परमात्म भाव को प्राप्त हुआ है तो ऊंकार ऐसा होता है अतः अतः भाई इसलिए स ये सो अनंत जो परमात्म भाव को प्राप्त हुआ तो अनंत है कौन ये उद्गी अविनाशी है अनंत अविद्यमान अंत अंत जिसका विद्यमान न हो उसको अनंत बोला जाता है अविद्यमान अंत अनंत है जिसका अंत विद्यमान नहीं है उसको कहते हैं अनंत तम ये तम परोवरी इस प्रकार का जो परिवरीयांश है पर से भी पर श्रेष्ठ उद्गीत है परमात्मा भूतम परमात्म स्वरूप है उद्गीत परमात्मा से स्थापित किया है कि परमात्म भूतम परमात्म स्वरूपम अनंतम अविनाशी जो उद्गीत है एवं विद्वान इस प्रकार विद्वान ये उद्गीत के बारे में जानने वाला जैसे तीनों ऋषियों ने जो निर्णय लिया उद्गीत का परम स्थान आकाश माने ब्रह्म रूप में निर्णय किया उस रूप में जानने वाला है। परोवरिया उदगतों उपासना जो परोवरिया पर से भी पर और श्रेष्ठ से भी उद्गीत की उपासना करता है कोई व्यक्ति उपासना ते तो फल उस व्यक्ति के लिए फल है माना जीतेगी फल मृत्युवादी फल दोनों फल बताना चाहते हैं दृष्ट फल तो ये है परोवरीय इस लोक परोवरीय बनेगा उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त करेगा सबसे श्रेष्ठ जीवन जिएगा जितने जीवन जीने वाले हैं सबसे श्रेष्ठ जीवन फल ये है फल जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ लोग होगा उसको जीतेगा माना ब्रह्म लोग को जीतेगा वहां प्राप्त करेगा यह अर्थ होगा माना उपासना का दो फल धृष्टफल और अदृष्टफल दो फल ये बता दो परोवरिया परम परम बरियो पर से और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ उस बरीय कहते हैं बरिया विशिष्ट तरम जीवन हास्य विदेश माने इसका जीवन एक विशिष्ट तरह होगा सभी से उत्कृष्ट जीवन होगा उत्ष्ट फल है उपासना और अदृष्ट क्या अदृष्टम चाह अदृष्ट फल क्या है परोवरीय उत्तरो विशिष्टता एवं ब्रह्मा और का संतान लोकांजय की तरह परोवरीय श्लोक को जीतेगा बोला था क्या है उत्तर उत्तर विशिष्ट इसके अपेक्षा वो उस श्रेष्ठ तर उसके अपेक्षा वो श्रेष्ठ करके सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा का संतान लोकांजय जो ब्रह्मा कास है ब्रह्मलोक जिसको बोलते हैं वहां तक लोग जीतता है जो अदृष्ट होगा या एतद एवं विद्वान उदीतम पास इस प्रकार के तीनों ऋषियों का जो निर्णय हुआ है बात कथा के माध्यम से इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति उद्गित की उपासना करता है ऐसा है ठीक है कहते हैं उत्तरम उत्तरम श्रेष्ठाद अभी श्रेष्ठ हो अयम इत उद्गित शब्द का उत्तर उत्तर श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ माने जा गया साम है विषय उससे भी श्रेष्ठ माने जा शाम मात्र अयम गुण उदगित एक शाम का अवय है तो इतना बड़ा गुण कैसे आया शाम का साम, मात्रे, साम है ये तो साम का इतना बड़ा कैसे सबसे उत्कृष्ट जीवन या होना और आगे उत्कृष्ट लोग को प्राप्त होना इतना बड़ा फल कैसे बनेगा ये शंका है शाम मात्र से कथम अयम गुण ख्यांका परमात्म संपन्न यहां पर परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ है क्योंकि तीनों ऋषियों ने निर्णय करके इस उद्गीत को परमात्मा भाव में पहुंचाया हुआ है ऐसा उदगीत है ठीक आ आकाश से परमात्मा तो लिंगांतर एक तो आकाश ब्रह्म है ब्रह्म सूत्र से पता लगा आकाशास्त लिंगात कहा हुआ है ये पूर्व मंत्र में कहा आकाश ब्रह्म तो तो के प्रतिपादन किया है आकाश में सत्य सत्य प्राणी होने सब उत्पन्न होते बाकी सब उत्पन्न हो जाएंगे स्वयं आकाश आकाश में उत्पन्न नहीं होगा भूताकाश लेंगे आकाश से बाकी तो हो जाएंगे किन्तु स्वयं उत्पन्न नहीं हो पाएगा सर्वाणी सभी भूत उत्पन्न होते हैं तो आकाश को भी उत्पन्न होना पड़ेगा तो वो आकाश का भी कारण कौन का होगा का तुरंत आकाश सब यह आकाश से परमात्मा तो लिंगातर महा अतएव तो इत्यादि कहाता जब परमात्म रूप हो गया है ये इसलिए क्या होगा अनंत भी है दूसरा हेतु भी है एक तो आकाश हेतु है दूसरा हेतु है अनंत है अनंत अविद्यमान अंत इत्यादि कहा था परमात्मा संपन्न होवत अतयव करता है अतैव माने पूर्व जो बात्यंक परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ इसलिए अनंत भी है आकाशो ही प्रकृत उद्गीते संपादितो अनंत स्रोत आकाश जो प्रकृत उद्गीत, उद्गीत में संपादित आकाश अनंत सुनाई पड़ा है आकाश तो उद्गीत से संपन्न किया हुआ आकाश ब्रम्ह है अनंत सुनाई पड़ता है न ज ब्रह्मलो अनंत अन्यत्र अन्यत्रुक्तम जो तो अनंतता है देश काल परिच्छेद से रही से घेरे के बाहर होता है जो वह ब्रह्म को छोड़ करके ऐसे अनंत कहीं भी नहीं मिलेगा या आकाश में भी अनंतता है परिमाण में किंतु वस्तु परिच्छेद आ जाएगा इसमें देश परिच्छेद नहीं आ सकता सभी देश में भूताकाश पाया जाता है काल परिच्छेद में तीनों कालों में पाया जाता है किंतु वस्तु परिचेद पृथ्वी से भिन्न आकाश भिन्ना होता है वस्तु परिचेद है क्योंकि तो तो ब्रह्म में नहीं क्यों ब्रह्म से ही सब बनते हैं कारण सब में अनुगत होता है उसे तो वस्तु परिचेद नहीं आता उसमें सब परमात्मा से अभी है ऐसे सुनता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से होते क्योंकि अनंत उस परमात्मा में है ताकि इस पर स्पष्ट किया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो अनंत है वो ब्रह्म है देश का रहित होता है ब्रह्म होता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा चैत्र परिषद बोलता है यह कहा तस्माद आकाशो ब्रह्म इसलिए आकाश ब्रह्म है एक तो ब्रह्म सूत्र में आकाशास्थलिंगात्मक पूर्व मंत्र के विचार किया है और दूसरी बात सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म अनंत भी बोला हुआ है ब्रह्म को इसलिए आकाश उद्गित ब्रह्म है कहा तस्माद आकाशो ब्रह्म आकाश ब्रह्म है कहा संप्रति आकाश शब्द परस्य उद्गी संपादित आकाश शब्द आका के द्वारा कहा गया जो परमात्मा है उसको उद्गीत में संपन्न किया उद्गीत वही आकाश शब्द से कहा जा रहा है उसका परोवरी अस्तुण तो परोवरी अस्तुण तो विशिष्ट है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उत्कृष्ट ऐसा उद्गीत है उसमें विशिष्ट से उपासन उपासना का विधान करते हैं क्या तम ए तम इत्यादिवासियों कहा था तम एतम परोवरी परमात्म भूतम जो सबसे उत्कृष्ट है श्रेष्ठ है और परमात्म स्वरूप है ऐसा जो उद्गीत है अनंतम और देशकाल वस्तु से रहित अनंतता जिसमें है ऐसा इस प्रकार जानने वाला जो व्यक्ति होगा उस उद्गीत पे परोवरी उदगीत हम उपास श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस उदगीत की उपासना जो करता है तसे तस एक उसके फल है लोग को जीत आप जीवन परोवरिया होगा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जीवन जिएगा और मृत्यु के पर से आज भी सबसे श्रेष्ठ लोग प्राप्त करें ब्रह्म लोक प्राप्त करेगा ये कहा चाहते हैं ठीक है परम परम ऊपरी उपरी, उपरी आता है परम परमाने पर से भी परमाने ऊपरी ऊपरी सबसे ऊपर ऐसा हो जाए और उत्कृष्ट विवरण तस्माद एवं प्रासी इस प्रकार क्या होगा इसी कारण से कितना बड़ा जीवन हो जाना है मरने के बाद भी सबसे बड़ा लोक मिल है मृत्यु के बाद भी मिल है इसलिए एवं इस प्रकार उद्गीत की उपासना करे, ऐसा आ जाएगा ये कहा आगे तम है उदीतिपासन कर सौनक उदर साल्याय यत्न प्रजायां उदीत वेदीष्य भवते रोवरीो ये तब लोकेीवनमती तम भैत अतिधन्वासौनक उदर सांडि उक्त उवाच ये एनम प्रजायां उदीथम वेदीष्य हेभ्यस्ताव अस्मिन लोके जीवनम भविष्य तम उदगी तो उदगीत है उसके उसको तम उदगी उस उदगीत को अतिधनवा सौन का एक अतिधनवा नाम के हैं सोनक के पुत्र हैं सौनक नाम पड़ा और अतिधनवा उनका अपना नाम है अधिधनवा सौनग्र उस उद्गीत को उधर सायन आया तो उज्या उधर साय्य उनके शिष्य हैं सौनक के शिष्य है अधिधन सौनक के शिष्य हैं तो उधर साउंडिल आया उधर सामिल शिष्य हैं उनके लिए उपवा उवाचक मान उपवा और उवाचक के निरूपण कृत्व उपवा का निरूपणम कृतवा निरूपण करके कहा इसका उदगीत के बारे में निरूपण करके कहा अधिधन ने अपने शिष्य से उधर सामिल्य उनको उस उदगी के बारे में निरूपण करके बता कहा क्या कहा पहले निरूपण किया उदगीत की उसके बाद कहा क्या कहा यावत ते प्रजायां प्रजायाम उदगीतम वेदि संब तक तुम्हारी प्रजा ते मने तब तुम्हारी प्रजा संतान उदगीथम वेदी प्रजाओं में जब तक ये सिलसिला जारी रहेगी उदगीत की जानकारी होगी वेदी जब तक उदगी को उपासना करेंगे जानकारी रखेंगे तुम्हारी संतान जितने तक भी हो परोवरियो ये तावत अश्विन लोग के जीवन में इनके लिए जीवन तुम्हारी प्रजा के लिए जीवन उदगीत कहेंगे परोवरीय तावत क्या होगा तब तक जब तक उदगीत के चिंतन में लगेगा तुम्हारी प्रजा तब तक उनके लिए जीवन परोवरीय होगा पर से भी पर और श्रेष्ठ से विश्रेष्ठ जीवन होगा अश्विन लोग के जीवन भविष्य भी कहा में जीवन होगा और मृत्यु के पश्चात भी उस लोग में ऐसे लोग मिल जाएगा उनको ये वो अगले मंत्र में जाएंगे कि दृष्ट फल बताया जाएगा कहते हैं विधिशेषम अर्थवादम दर्शे के ये बोलते हैं विधिवाक के कहे ये उपास्ते उपास विधिवाक्य है विधि का शेष होता है अर्थवाद अर्थवाद से जब पता लगता है फल दिखाई पड़ता है तब विधान करेगा तब उपासना तब करेगा व्यक्ति जब ऐसा होना है तो हम भी करें विधि का अंग होता है अर्थवार अर्थबार के द्वारा विधि की पुष्टि होती है उसके प्रशंसा सुनेगा तब तो उसके बाद तो धोखा नहीं लगेगा अर्थवार वाक्य जो होता है निंदाफल क्षतिपरक वाक्य को तो अर्थवारक है।, है जब तक तुम्हारी प्रजा इस्लोक में इसको जानती रहेगी इस विज्ञान को उपासना करेंगे तब तक क्या होगा उत्कृष्ट होते जीवन जियेगी ऐसा कहना पर फिर लग जाएंगे उपासना तो ये है विधि शेषम अर्थवादम दर्शक विधि का अंग होता है अर्थवाद अर्थवाद के द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्ति फिर कार्य करने लगता है एक फल बताते इसलिए कहा किंचन का किंच तम एतम उद्गीतम तम शब्द का तो उद्गीतम इस प्रकार के जाना गया उदगीत है तीनों ऋषियों के द्वारा निर्णय किया गया उद्गीत है ऐसा उद्गी उदगित विद्वान अतिधनवा जो तो अतिधनवा नाम के है न अपना नाम उनका अतिधनुआ है और सुनकर से अपम सौन के संतान से सौम्य का बोला उनको अपना नाम अतिधनवा है पूर्वजों का ना सुनक है इसलिए सौम्य कहा उन्होंने उधर सांडिल्याय शिष्याय उनके शिष्य थे उधर सांडिल्य नाम के उनके लिए तीत दर्शन उपवा उपवास ये जो उदगित दर्शन मानी उपासना दर्शन का अर्थात उपासना है उदगीत उपासना का निरूपण करके उपने तो गिर्थ, गिर्थ, करके उपास तो तो आगे कहा क्या कहा आगे जानना चाहते हैं यावत इत्यादि बात कहें तुम्हारी प्रजा में जब तक उद्गीत के बारे में जानकारी रखेंगे तब तक उनका जीवन शक्ति अन्यों की अपेक्षा उनका जीवन श्रेष्ठफल रहेगा ऐसा बताफल ऐसा बताना चाहते हैं यावत्य तब तुम्हारी जो प्रजा है संतान प्रजा मतलब संतान प्रजायाम सप्तमी है प्रजा संतो प्रजा की धारा चलेगी जब तक तुम्हारे परंपरा चलती रहेगी इस सब सब जानते रहेंगे उद्गीत को जानते रहेंगे जब तक तुम्हारी संतान एलम उदगीतम संति जा देरी संत कहा ये जो उद्गीत है तीनों ऋषियों के द्वारा निर्णित जो ओंकार है इसके तत्संत तुम्हारी जो संतति जन्म परंपरा जन्य है संतान है संतान वेदिष्य जब तक जानेंगे ज्ञाती ज्ञाती जानेंगे जब तक इसके बारे में कावंत काम तब तक काल तब तक समय उतने समय परोवरीय हो तो प्रसिद्धेभ्यो लौकिक जीवन जो लौकिक जीवन है इसके लिए उत्तर उत्तर उत्कृष्ट मिलेगा दृष्टफल है विशिष्टतर जीवन तेज्यो भविष्य अन्योग्य जीवन की अपेक्षा इनका जीवन उत्कृष्टतर होगा लौकिक फल बताया टीका है इत अत्र विधि रास्ती इस ये से भी ये सुपासना में विधान है विधि है जो क्यों अस्थि इतिया जब तक इसका विधान चलेगा उपासना चलती रहेगी तब तक तुम्हारे संति जितने होंगे संतान जितने होंगे उधर सांडे के बोल रहे हो संतिया यथोक्त उदगीत हे वेरिता रहा जब तक उद्गीत के बारे में जानकारी रखने वाले होंगे जानते रहेंगे ठीक है तब, तब तक तब तक क्या होगा उनकी जीवन उत्कृष्ट रहेगा ऐसा बता दें ये तो दृष्टफल हुआ आगे अदृष्ट फल बोलते हैं मंत्र में तथा मुस्मिन लोके सद विद्वास्ते बरोबरीय भवति लोके विद्वान् विद्वास्ते सरोपरी हाश अस्ोके जीवन तथा मुस्लिम लोके लोकोक ये तो दृष्टफल तृतीय पंत्र में बता दिया जब तक तुम्हारी संतान इस उदगीत की उपासना करते रहेंगे तब तक अन्यों की अपेक्षा इनका जीवन उत्कृष्ट कर होगा उदगीत की उपासना के महिमा एक दृष्टफल अदृष्टफल यह है तथा अमुस्विन मृत्यु के पश्चात उस लोक में मृत्यु के पश्चात उस लोक में तथा अमुष में लो के लोक वहां भी लोग ऐसे होगा उत्कृष्टतर लोग मिल जाएगा तुम्हारी प्रजाओं को इति ऐसा कहा कहते हैं ये तो उधर सांडी के लिए बताया उधर सांडली के, के प्रजा के बारे में हमारे लिए क्या मिलेगा तब श्रुति बोलती है सवया ये विद्वान उपास और भी जो कोई भी हो इस प्रकार उदगीत के बारे में जानकर के उपासना करता है केवल उधर सांडली की संतान के लिए नहीं है ये इसलिए अन्य के लिए भी कहा सद विद्वान जो भी विद्वान उपासना करता हो परोवरीय वहा अश्विन लोके जीवन में उसके भी जीवन परोवरीय होगा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा उत्कृष्टतर जीवन होगा तथा अमुष्मो के लोक ये उसी प्रकार उस लोक में भी लोग उसी प्रकार उत्कृष्ट लोग मिलेगा उसको अमुष्मे लोक दो बार जो बोला है लोके लोक खंड समाप्त इसका द्योतक है बाद से मैं कहते हैं तथा अदृष्टि भी अदृष्ट के भी में ऐसा ही है <coughs> दृष्टलोक का हो गया फल अदृष्ट में उसी प्रकार अदृष्टिय भी माने परलोक है परलोक में दो ही लोग होते हैं श्लोक और परलोक जहां अभी जीवात्मा बैठा है उसके लिए श्लोक है और इसके आगे जहां जाना पर है परलोक है स्वर्ग के देवता के लिए श्लोक है वो और ये परलोक है और हमारे लिए यह श्लोक और आगे जहां जाना परलोक दो ही लोग होते हैं बाकी लोग होते नहीं जहां जीव वो भो भोग रहा है उसके लिए वो श्लोक है और ये शरीर श्लोक हो जाएगा आगामी शरीर परलोक हो जाएगा दो ही लोग होते हैं मुख्य लोग ही है भूर भूभस आदि भी नहीं अतल पीतल आदि भी नहीं मुख्य दो ही लोग हैं जहां दीवार में आगे बैठा है जिस शरीर में बैठा है उसके लिए श्लोक और आगे जिस शरीर में जाएगा परलोक दो ही तो लोग तीसरे लोग होता ही दो ही लोग होता है तथा अदृष्टे भी अदृष्ट में भी परलोके परलोक में अमुष में परलोक वाले परलोक में परोवरीयोको भविष्य उसके लिए ही होगा परोवरीय लो, लोक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोक होगा इसे उक्तवान सांडिल्य सांडिल्या, सांडिल्या अधिधन सौ इस प्रकार से कहा सांडिल्य के लिए अधिधन समृद्ध ऐसे बताया कहते हैं सांडिल्य सम्रग्ञ पूर्व की बातें हो गई अतिधन्व पूर्व के ऋषि थे सांडिल्य समृद्ध ऋषि थे पहले हमारे लिए क्या मिलेगा हम क्यों उपासना करें ऐसा फल कोई शंका कर सकता है शायद ये तत्फल पूर्वेशम महाभाग्यना जो महाभाग्य भाग्यशाली तो महा है पूर्वज हैं उनके तो ये फल हो सकता है किंतु तो नईदम युगी राम इस युग में कलियुग में पैदा होने वाले फल मिल नहीं सकता ये शंका होगी युगीनाम युगीराम इधम इस युग वालों के लिए नहीं आई ये शंका है ये शंका थी निवृत्ति के लिए क्या बोलती है के जैसे उन लोगों ने जानकर उपासना की ऐसे आज तो तो भी आ, का कोई उपासना करेगा उनको भी इस लोग श्रेष्ठ जीवन जिएगा पर लोग कहना चाहते है सभी भी हो कोई विषयों की बात नहीं और भी कोई करता हो स यह कसित एतद एवं विद्वान इस प्रकार जैसे ऋषियों ने निर्णय लिया है उस प्रकार से जानने वाला के उपास इस काल में भी कोई उपासना करेगा वर्तमान में भी कोई उपासना करता है तस्या भी एवं एवं उसको भी फल वैसा ही इसी प्रकार होगा परोवरीये भी पर श्रेष्ठ से विश्रेष्ठ एवं हा अश्य अश्विन लोगके जीवन में ऐसे होना है अगर करता हो उपासना तो तथा अमुशु लोके लोके उसी प्रकार जैसे विषयों को प्राप्त हो भी लोग मिल जाएगा उसको ठीक लोके लोके बता दिया टीका है थोड़ी तथा दृष्ट विशिष्ट तरह जीवन तथा कहता है अमुष में लोके जैसे पूर्व में दृष्ट फल में था विशिष्ट जीवन था उसी प्रकार वो लोक परलोक में भी ऐसे मिलेगा उसको ये कहाष्टेपी छेद कहते हैं आगे तथा अदृष्टे भी मैं यहां तो खंडाकार लगाया हुआ है पहले पाठ तथा दृष्टि रहा होगा इसलिए अदृष्टे भी ऐसा पद से करना का अग्नि कहते हैं साया एतम इत्यादि उत्तर एकतदेव इत्यादि ऐसा है या साया पाठतम इत्यादि साया एतम इत्यादि मंत्र में है सया एक तम एवं लगना चाहिए पाठ उसी के प्रतीक ले रहा है मंत्र में जो दिया है स या एकद एवं विद्वान उपास ऐसा है तो उसी का प्रतीक है तो एवं भी लगना चाहिए स एत एवं ऐसा होना चाहिए पाठ ये प्रतीक में ले रहा है यह सया एक तव इत्यादि उत्तरम वाक्यम संकुत तत्व उत्थाप्य ब्याच कहां ये तद एवं स या एवं मंत्र में है वो आगे का वाक्य है उसी को शंका रूप से उठा करके उत्तर देते हैं व्याख्या करते हैं है कहा साल एत इत्यादि कहा फल पूर्व महा भाग्यशाली को होगा आज के युगों को नहीं होगा तब कहते हैं नहीं और भी आज भी कोई विद्वान उसी प्रकार करता है तो उसे फल मिलेगा बोलना चाहते हैं अश्विन युग भगवंती ऐदम युगी न इस युग में होने वाले को कहेंगे न युग आईदम युगिना नीना ऐसा बना दिया इस युग में होने वाले को तो आईदम युगिना कहा तेम आईदम लो का परोवरिया इस लोग में होने वाले को आईदम युगी बोलते हैं युगी न बोला उसमें ना ना लगा दिया न ईदम युग हो गया ऐसा है पुनरुक्ति उद्गित समाप्त करता है दोबार लोके लोके की लोके लोके की दोबार बोला है अंत में किस उद्गीत उपासना पूरी होगी यहाँ तो प्रथम खंड से लेकर के नवम खंड तक उद्गीत उपासना प्रसंगा वो पूरा हो गया इसके लिए लोके लोके है लोके लोके लोक है दोबारा घोड़ा एक कहा। आगे उपासना है किंतु तो उद्गीत उपासना अब नहीं है अब आगे सकाम उपासना आदि आएंगे ये तो कर्मांक अवबद्ध उपासना तो था आगे स्वतंत्र तो उपासना आएंगे कर्मांग अवबद्ध उपासना आदि आएंगे स्वतंत्र उपासना अभ्युदय साधन उपासना उपासना मात्र से फल मिल जाता ऐसी उपासना आएंगे ठीक है हमें आगे के लिए बोलते हैं अथा उद्गीता अक्षर उपा, उपासना से अने, अनेक अधीत जो एक अक्षर है ओमकार है उसकी उपासना अनेक प्रकार से बतलाई प्रथम खंड से लेकर के नवम खंड तक एक ही प्रकार ने अनेक प्रकार से बताई इस ओंकार उपासना उदगीत की उपासना अथा संका है ननु अथवा में संका शंका है अतः उदगीत अक्षर उपासन से उदगित अक्षर की जो उपासना है यह इसका अनेकधा उत्त पूर्व में प्रथम खंड से नवम खंड तक अनेक प्रकार से उपासना कही कही है इसलिए वक्तव्य अनवशेष वक्तव्य बाकी नहीं रहा उदगीत की उपासना बतलानी थी अनेक प्रकार से उपासना होगी कहीं कथन हो गया है अब वक्तव्य शेष रहा नहीं वक्तव्य अनशेषा अवशेष नहीं बचा पर इसलिए परिसमाप्ति प्रपाठ परिस अब यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए व्याख्या समाप्त करनी चाहिए इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए ये शंका हो गई ये शंका है इसलिए करते आगे भाष्य में अवतरण देना चाहते हैं उदगीत उपासना प्रसंगा उद्गीत उपासना का प्रसंग चल रहा था अभी तक इसलिए उस प्रसंग के द्वारा प्रस्ताव परिहार विषय उपासना आएगा प्रस्ताव जि, जिस देवता के उपासना करनी है वहां स्तुति करनी होगी पहले प्रस्ताव तीन होते हैं एक एक कर्म में एक प्रस्तोता होता है स्तुति करने वाला ऋग्वेदी होगा दूसरा उद्गाता होगा उद्गान करने वाला सामवेदी होगा तीसरा यजुर्वेदी होगा प्रतिहरता होता है प्रतिहर्ता क्या होता है कुछ विघ्न आ गए तो उसको मंत्र के द्वारा भगाने वाला होगा विघ्नों को हटाने वाला प्रतिहर्ता, तो ये यजुर्वेदी होता है ये तीन विशेष वहां बैठे हुए होते हैं केवल ऋग्वेदी भी होता है सामवेदी भी होता है यजुर्वेदी भी होता है तीन और एक ब्रह्मा होगा जो तीनों वेदों को जानने वाला होगा ये तीनों तो एक, -एक वेदी थे केवल ऋग्वेदी है जो प्रस्ताव रखने वाला मान स्तुति करने वाला और उद्गाहन करने वाला होगा साम वो तो सामववेदी के बारे में जानकारी और नहीं उसके और एक होगा यजुर्वेदी कर्म करने वाला होगा अपने कर्मों के द्वारा विघ्नों का नाश करने वाला एक आने वाले विघ्न का नाश करेगा वो तो प्रतिहर्ता नाम उसका होता है प्रस्तोता उदगाता प्रतिहर्ता नाम मिलेगा <kıkk> तो ये एक एक वेदी होते हैं और उनके ऊपर में एक ब्रह्मा होता है चुपचाप मौग होकर बैठा रहेगा ब्रह्मा होता है तीनों वेदों के वो त्रिवेदी होगा वो तीनों वेदों की जाता होगा अगर जिसका काम चल रहा था प्रस्तोता से कुछ गलती हो गई ये सुधारेगा बैठे बैठे उदगाता से कुछ गलती हो गई तो ये सुधार ब्रह्मा सुधारेगा और प्रति से भी कोई गलती हो गई तो ब्रह्मा सुधारेगा बाकी समय चुप रहेगा उनके द्वारा तुलती जहां हो जाए वो उसकी पूर्ति यह करता है बाकी सुनता रहेगा तीनों का वो ब्रह्मा होगा मौन होकर बैठेगा ब्रह्म होता है कि नहीं ब्रह्म का वरण होता है उसके बारे में कहते हैं यहां भी उद्गीत प्रसंग आने वाला है आगे जो उद्गाता आएगा उदगीत में अनुवायित संबंधी देवता कौन है जानते हो ऐसा बोलेगा उद्गान करने वाले के लिए प्रस्तोता को बोलेगा जो तो तुम जो स्थिति कर रहे हो उसका अनुब देवता कौन है उस पूछने वाले हैं और प्रत्येवता को बोलेंगे तुम जो कर्म करने वाले कर रहे हो उसमें अनुगत देवता कौन है किस देवता संबंधी कर्म कर रहे हो पूछेंगे तीनों उत्तर नहीं दे पाएंगे स्थिति आने वाली है तो यहां आगे उदगीत का कुछ प्रसंग है उपासना के माध्यम से तो नहीं है किंतु उदगीत का प्रसंग चल रहा था आगे भी थोड़ा उदगीत का प्रसंग बाकी है इसके लिए पूर्वापर संबंध करके ग्रंथ पूरा नहीं हुआ ये बोलना चाह रहे हैं यही बात समय चाहते हैं उद्गीत उपासना प्रसंग पूर्व में उदगित उपासना का प्रसंग चल रहा था प्रसंग के माध्यम से प्रस्ताव प्रतिहार विषय उपासना आगे प्रस्ताव और प्रतिहार विषय उपासना है तो कर्तव्यम अथवा वक्तव्यम या कर्तव्यम जैसा होगा कर्तव्यम करना चाहिए इधम आरभ्य थे आगे के लिए बोला जा रहा चल रहा था आगे प्रस्ताव और प्रतिहार विषय की उपासना बदलाना चाहिए ऐसा करके आरंभ किया जाता है एक आख्यायी क्या तो सुखा बबोदर था कहते फिर कहानी के रूप में यहाँ पर कहानी के रूप में चलना है आगे क्यों कहानी सीधा सीधा पता हो ना फिर कहते नहीं सुख सुखपुर श्रोता को ज्ञान हो जाता है कहानी के रूप में होगा तो उस दिन के पाठ को समझ आ जाता है जैसे कहानी के रूप में नहीं है कोई समझ नहीं आता केवल सिद्धांत का जहाँ प्रतिपादन हुआ कुछ भी पता नहीं लगा क्या कहा पता ही नहीं लगता कहानी के रूप में होगा तो पता लगता है क्यों बचपन में कहानी सिखाते थे उसके अभ्यास है पचपन की अभ्यास कहानी का इसलिए ऐसा होता है मंत्र है। मटाची आते सु मट की अटेशाया शस्थिह चाक्राण युद्ध्रा प्रदाल प्रद्राड़क उपवास मठती हतेषु कुटिक सहजाया स्वस्ती चाक्राए विद्यप्रा प्रद्राड़क उदेश की बात है एक हरियाणा की बात है मठती हतेषु कु में एक बार ओले गिर गए वज्रपात हो गया सारे खेती नाश हो गए, अकाल पड़ गया बता से गुरुशु गुरुदेश में ऐसी स्थिति बनी तो एक उशस्त चाक्रायण नाम के ऋषि थे वो अपने पत्नी के साथ पत्नी भी वैसे आटी क्या कहा जिसके स्त्री चिन्ह अभी उद्भूत नहीं हुए हैं स्तनादि निकले नहीं है ऐसी स्थिति की छोटी सी पत्नी है उसकी आटी की है छोटी अवस्था की है अभी स्त्री चिन्ह उद्भूत नहीं है जिसमें ऐसे पत्नी के साथ जाए जाय आर्टिकिया जाया आर्टिकी कहते हैं छोटी अवस्था वाली मानी स्त्री चिन्ह जिसमें उद्भुत नहीं है ऐसी स्थिति है तनादी अभी उभरे नहीं ऐसी स्थिति की पत्नी के साथ चाक्रायण साक्रायण विषय इड्ड्रामे हाथी पालने वाले का जो गांव होगा महाव के गांव ये भी हाथी है उसको पालने वाले के इडका उस ग्राव में प्रतराण को खेती सारा नष्ट हुई है खाने की कुछ पशु नहीं है ऐसे गांव था वो गांव, उस गांव में बहुत दुखी अवस्था, दूर, मानी दुर्भिक्ष अवस्था में रहे द्रापुत्स आयाम कत लूट प्रत्यय द्राण बनाए विशेष रूप से दुखी हो करते रहे अन्न के अभाव जीवन पाल रहे थे अपने पति के साथ ऐसा कहा आगे कहानी और चलनी है आज कहते हैं मटर जी हटे मटचिया मैंने असनय कहा मट जी माने होता है असनी बज्र ओला आदि उनके द्वारा तावीर माने मठ के द्वारा माने असनी के द्वारा ओले के द्वारा हतेशु नाशिकेशु हतेषु नाशित नाश हो जाता क्या नाश हुआ पुरुष कुरुदेश कुरुदेश सस्येशु सच्च? कहा कुरुदेश में जो खेती थे उनके नाश हो गए कुरुदेश नाश होगा देश का तो नाश नहीं होगा कुरुदेश में जो खेती थे नाश हो गया लक्षणावृत्ति आवृत्ति है कुरुदेश का होगा पूर्व देश की खेती कस्ट होगा लक्षणावृत्ति का करनी कुरुदेश का तो नाश नहीं होगा ओले गिरने से देश नाश नहीं होता देश में जो खेती थे खेती नाश हो गई लक्षण से अर्थ निकालना सकती से नहीं कुरुदेश कुरुदेश सस्य शु कहा कुरुदेश में जो सस्य थे खेती थे वो नाश हो गए ओ लगे खेती नाश हो गई ये अर्थ ने कहा ततो त जाते दुर्भिक्षे में क्या होगा खेती नाश हो गया दुर्भिक्ष होगा अकाल पड़ गया दुर्भिक्षे जाते दुर्भिक्ष पैदा होने पर आटी क्या आटी की का अर्थ करते हैं अनुपजात पयोधर आदि ही पयोधर आदि माने स्थान आदि जिसके उत्पन्न नहीं हुए अभी बड़े नहीं ऐसी क्रिया है छोटी सी है ऐसी के साथ आटिक्या मैंने अनुपजात पर पयोधरादि स्त्री व्यंजन व्यंजन स्त्री व्यंजन स्त्री का जो अभिव्यंजक होता है स्तर आदि से स्त्री का ज्ञान होता है वो तो अभी उत्पन्न नहीं हुआ ऐसी तिथि की हो पत्नी उसकी छोटी सी जाए ऐसी पत्नी के साथ उस नाम होता है नाम से उस नाम था उनका और चक्र का संतान होने से उनको चक्र के संतान थे इसलिए चाक्रायण बोला अपना नाम था उस्ती पहले ऐसे नाम हुआ करते थे एक तो पैतृक नाम से नाम मिलता था या अपना नाम होता पहले ऐसा नाम दिया जाता आज पैतृक नाम में कुछ नहीं केवल अपना जो नाम होगा ये ही काम उसका होता है और अपना नाम भी कुछ अच्छा नाम रखते थे भगवत संबंधी नाम रखते थे पहले हमारी पूर्वज ऐसा था और स्त्रियों का नाम देवी संबंधी जो भी है ऐसा नाम रखते थे पुरुषों का नाम भगवत संबंधी भगवान संबंधी होता था बोलने वाले को फायदा होता था कम से कम अमो करके जाली भी देगा तो नाम में देगा भगवान के नाम उच्चारण होता था कुछ फायदा होता था उसके लिए फायदा नहीं है दूसरे के लिए फायदा उसको फायदा सुनने से फायदा होता था भगवान का नाम सुन लेता था वो दूसरा बोलता था किन्तु तो आज ऐसे ऐसे नाम टिंकू टिंकू क्या नाम होता है बता अरे बोलना ये राम बोलो श्याम बोलो कुछ बोलो नहीं ऐसे नाम रखने लगते हैं तो सभ्य लोग हो गया आज सभ्य हैं पहले अपठित लोग थे हाँ जानते नहीं थे आए जानकार हो गया समाजत्पन्न समाज है इसलिए किंकू पिंकू होता है स्थिति पठित लोग होंगे ये ये होता है शिव क्या नाम होता है शिव चैली लो शिखचली नाम रखते ऐसा कोई नाम तो उ अपना नाम है और चक्र का संधान उनसे चक्रायण बोला उनका ऐसे ऋषि थे तो वो अपने पत्नी के साथ छोटी सी पत्नी के साथ इी माने हस्ती इभ्यक हाथी पालने के योग्य जो व्यक्ति होंगे वो इभ्यक होते हैं तदरहती हाथी, हाथी के योग्य है व्यक्ति माने माहोत हाथी के योग्य होता है उसको कहते हैं हस्ती पाल को इभ्यक बोलते हैं तदरहती सूत्र है यद प्रत्येक आता है जाकर सूत्र है तदर तो ई माने हस्ती तम अर्ती हाथी को योग्य होता है ईव्य इसलिए यदि इभ्य इसके इभ्य बोला जाता है हाथी के योग्य व्यक्ति को हस्ती के योग्य को बोलते हैं इस तो माने हाथी के मालिक है वो महावत जो होता है हाथी हस्ती पारोह हस्ती हस्ति आरोह अथवा वो हाथी का मालिक है या हाथी में चढ़ने वाला व्यक्ति है महावत है अथवा हाथी के ऊपर सवार करने वाला कोई व्यक्ति है दोस्त है अच्छा तस्य ग्राम में उसके गांव में उस गांव में उस के गांव में, मेंश्य में, ग्राम, ग्राम है उस माहौत के जो गांव होगा हाथी पालने वाले गांव को कहते हैं उस गांव में प्रदान को अन्ना लाभार अत्यंत तो दुखी होता हुआ रहना है वो ग्राम क्यों अन्न के अलाव अन्न नहीं मिल रहा है भूखे हैं कई दिन के भूखे हैं पत्नी छोटी है दुर्भिक्ष हो गया अकाल पड़ा हुआ है ओले गिर करके सारे खेती नाश हो गए ऐसे कितना है खेती है अनाज है नहीं ऐसे प्रद्राण उहा अत्यंत तो दुखी होता हुआ रहा ब्राह्मण दुर्गति क्योंकि द्राण बता द्राकुत्सायाम बताऊ ऐसा अदादी में धातु है द्राति बंदा जिसका धातु कुत्साह गति लुट प्रत्यय कुत्सिता गतिम ग अत्यंत तो दुखी जीवन में जी रहे वो ब्राह्मण पत्नी के साथ अंत्यावस्थां प्राप्त मरणासन अवस्था में है वो अंतिम अवस्था में पहुंचे में हो गए ब्राह्मण उबास बस निवास धातु लीट लगा उसे कश्चित् गृह आसित्य है अपना घर भी नहीं था उनका दरिद्र प्रामा है किसी के घर का आश्रय लेकर के बैठ गया किसी के घर में बैठे हुए आश्रय लेकर बैठे वो ब्राह्मण का इदमा खंडांतरम परामिश दे कहा ये <स्थाथ> कहना चाहते हैं इदम आरभ्य में जो इदम शब्द है भाष्य में इधमा आरभ इदम आरभ्य थे ऐसा है तो इदम से क्या लेना इदम माने खंडांतरण इदम खंडांतरम दसम खंडा आरंभ होना है इदम इधम एक खंड का आरंभ किया जाता है कौन सा खंड दसम खंड इदम के द्वारा नव नवखंडता तो हो चुका है आगे यहां इदम बोल रहे हैं इदम आरभ्य थे भाष्य में इदम आरभ्य बोला इदम से क्या लेना खंडांतर को लेना दसम खंड आरंभ किया जाता है साहब करना प्रस्तावादि उपासना विवक्षित हो चेत तदेव उच्यता यदि प्रस्ताव परिहार आदि उपासना या विधान करना हो दसम खंड में तो उसी को बताइए ना फिर कहानी क्यों कह रहे हैं आप ये प्रश्न उचित प्रस्तावादि उपासना विवक्षितम चेत भक्तों में इष्टम विवक्षितम आपको बोलना इष्ट है प्रस्ताव और प्रतिहार आदि उपासना बतलाना इष्ट है तो उसी को बताना शुरू कर दीजिए यह कहानी क्यों ये पूर्वादि किस्म का है किम अनया कथा यह कथा से क्या लेना या ओले गिर हो गए कुछ ओला गिर जैसे सारा खेती नाश हो गई होने से उस अति दुर्गति को प्राप्त हो गए, अपनी तो छोटी सी पत्नी लेकर किसी घर में बैठ गए अंतिम अवस्था में पड़े ऐसा क्यों? कि कहानी क्यों ये कहा तो कहते आख्यात सुखा गवन जाता कहानी, तो कहानी इसलिए है कि श्रोता को सुखपूर्वक ज्ञान हो अनायास ज्ञान हो जाए खेल खेल में ज्ञान हो जाए ठीक तो है मठच्छ मान मर्दन हेतु तो बहुत असनय है मठच्ची उसको बोलते हैं नाश करने का कारण जो असनी है ओला आदि है मर्दन हेतु माने नाश के कारण हेतु नाश के कारण नाश करने के क्यों कारण है कौन है असन आदि असनय कहा पाषाण वृष्टि हुआ या तो वज्र है या पाषाण वृष्टि मानी ओलावृष्टि ओलावृष्टि है दोनों से कोई एक हुआ है ऐसा तत सस्य नाशा तथा शब्द ततो तथो माने सस्य नाशा तथा माने पंचमी अर्थ में है तो सस्य ना खेती नाश होने से दुर्भिक्ष बड़ा वाला सर्वथा स्वर संचारी भी नव विचार संकालय की में आती क्या विशेषण कहते हैं तो देखो पुरुष को जो स्वच्छंद चलने वाला पुरुष को स्वैर बोलते हैं किसी का अधिक नहीं स्वतंत्र होकर चलने वाला वही बिगड़ जाता है स्वैर बोलते हैं स्त्री को स्वैरी बोलते हैं बेविचारी को स्वैरी बोलते हैं नवेस्ते व जनपदे न कदरियो न पत्यपह नाना हिताग्नि ना विद्वान कुता न स्वैरी स्वैरिणी कुता ऐसा अशुपति कहीं कहीं बोलेंगे ब्राह्मण लोग आए कुछ दान लीजिए कहा अशुपति ने ब्राह्मण लोग कहते हैं हम नहीं लेंगे वो दूसरे लक्ष्य में आए थे कुछ सीखने के लिए आए थे वो तो उपासना सीखने के लिए आए थे तो वो कहते हैं मेरा धन पवित्र है अशोपति कही कही आए थे मेरा धन बहुत पवित्र है नमेश जनपद मेरे यहां कोई चोर नहीं है मेरे राष्ट्र में कोई चोर नाम की व्यक्ति नहीं है जिस राष्ट्र में चोर होगा उस राष्ट्र का धन अपवित्र होता है राजा का धन तो मेरे राष्ट्र में कोई चोर नहीं है नमेस्त यो न कदर युग को कायर व्यक्ति भी नहीं है न मध्य पर सूरा पीने वाला भी नहीं है कोई नाना हिताग्नि अनाहिताग्नि हो ऐसा नहीं सारे है। अहिताग्नि हैं अग्निहोत्री है सारे नाना हिताग्नि ना शोरी ऐसे व्यविचारी पुरुष भी कोई नहीं है अब पुरुष व्यविचारी नहीं होगा स्त्री व्यविचारी कहां से होगी स्वयं नहीं पू्वान और कोई अविद्वान हो ऐसा भी नहीं सारे है सारे विद्वान है इसलिए मेरा धन पवित्र है आप लीजिए ऐसा पशुपति बोल ये ऐसा बोलते हैं राजा ऐसा यह, इसी में आएगा आगे तो ये कहना चाहते हैं हम सर्वथा सौर संचारे न व्यविचार शंका क्योंकि सभी तरफ घूमने पर भी व्यविचार की शंका नहीं ए देखने का आटी क्या कहा छोटी सी है अगर स्त्री घर घर में घूमने लग जाएगी तो क्या होगा उसको बेशिया बोलने लग जाते हैं जो स्विगणी बोलते हैं बेशिया बोलते हैं किन्तु ऐसी नहीं कहने के लिए कहीं भी घूमे वो किंतु अभी बेशिया नहीं कह सकते क्यों स्तनादी आए नहीं उसके छोटी सी है ये दिखा जाए उसको इसलिए कहा आखिर क्या बोला विशेषण लगा दिया ये कहा पद्राणक पद से संबंध है पद का क्रियापद जो पद के साथ संबंध कर है द्राण का उगासा दुखी होकर दुखी बन करके रहे ऐसा करना है पद्राण का उगासा बने दुखी होकर के रहे दुखी ब्राह्मण ऐसा रहे ऐसा करना है कुत्सित गति प्राप्त हो हेतु अन्न अलाह कुछ गति को प्राप्ति में हेतु क्या है कारण क्या अन्न के अलाव अन्न नहीं मिल रहा उनको अन्न के अभाव एक कारण है प्रद्राण शब्दार्थम धातु उपन्यास द्वारा कथाए प्राणक शब्द का अर्थ कथन करते हैं प्राणकों बने धातु को देकर करके करते हैं धातु उपन्यास करते हैं द्राक उत्साह या उतऊ ऐसा कहा है द्रा धातु उत्साह में दुर्गति अर्थ में प्रयोग होता है द्रा धातु ये कहा आगे <clears throat> मंत्र है <clears throat> मे मे इमे इमे ही सेभ्य श पत्नी को कहीं छोड़ गए घर में छोड़ करके जहाँ बैठे छोड़कर कहीं अन्न के लिए इधर उधर गए वो ब्राह्मण गए प्रशस्ति चागरण जाते हैं सब माने वह प्रशस्थिति चाग्रां हसिद्ध है स हम्यम जो तो हस्ती का मालिक है हाथी का मालिक इनको कुलमाशान खादंत तो विवृक्षे उड़द की दाल, दालस कहते हैं उसको पकाया हुआ दाल वो खाया हुआ, खाता हुआ दिखाई पड़े वो फिर थाली में लेकर खा रहा था वो मावत खा रहा दाल खा रहा था उसके घर में कुछ नहीं था वही दाल उबाल करके पेट खा रहा था और भी उड़द का दाल था जूठा मानते हैं उसको अच्छा इन्होंने भिक्षा मांगी भिक्षे याद चले विभिक्षे लगा भिक्षा मागी भिक्षा के ही बोलती है तम होगा चाहो उससे चाक्रायण को उस ने कहा मावत ने कहा क्या कहा न ये तो अंधे विद्यंत इससे अतिरिक्त नहीं है ये तो अन्य न विद्यंत इससे अतिरिक्त नहीं है या चये में जो मेरे थाली में पड़ा है या ढेर जो पड़ा है मेरे पास जो पड़ा है मैं जो झूठा बना हुआ खा रहा हूं इससे अतिरिक्त तो मेरे घर में कुछ नहीं ऐसा बोला दोस्तों ये मेरे उपा नीता है ये जो पड़े हैं ये मेरे थाली में प्रक्षिप्त है ये थाली में डाले हुए हैं जो मैं खा रहा हूं इसे अतिरिक्त तो कुछ नहीं बोला ऐसा बोल दिया आप अच्छा ब्राह्मण कहेंगे उसी में से दे दो गएंगे आप एक तो उरद के दाल झूठा मानते हैं और दूसरे दूसरी वो माओवद के झूठा आज ब्राह्मण मार गए उसी में से दे दो गएंगे आप क्यों प्राण जाने वाला है कि आपद धर्म ये एक महाभारत में शांति पर्व में आपद धर्म अनेक धर्मों की कहानी है माहौर युद्ध संवाद में राज धर्म है बर्वाश्रम धर्म चारों बर्व का धर्म चारों आश्रम का धर्म सारा धर्म बताया हुआ शांतिप्रद आपद धर्म भी है वहां एक विश्वामित्र किसी की कहानी लाई है आपद धर्म की बात है आपद धर्म में क्या होता है विश्वामित्र कोई अन्न के अभाव के कारण से दुर्भिक्ष में पड़े हुए हैं अन्न के लिए जाते हैं जरूर कुछ कहीं कुछ मिलता नहीं है एक चांदाल के घर झोपड़ियां होती है उनके ऐसे चांदाल जो आदिवासी गील आदि होते चांदाल होते वो कुत्ते का मांस लगाते वही एक चांदाल ने कोई कुत्ता मार करके ला करके अपने अग्नि को पर तागा हुआ था उसको ताला था तो घर खुलाई था तो कहीं इधर उधर गया था तो देखा विश्वामित्र भूख से मर रहे हैं तो भितर देखा तो वही कुत्ता का एक पैर काट करके खाने लगते हैं खाए खाए ऐसा आता है आपद धर्म हमारे प्राण रक्षा के लिए उस समय में पापने लगता है पर आपत्ति नहीं है जान बूझ कर हैं तो पाप ही होंगे प्राण बचाना बहुत बड़ा कर्तव्य है आपद धर्म होता है उस काल में कैसे भी करके प्राण को बचाना जरूरी है ऐसा महाभारत ने दिखा वैसे ही हमें दिखाना चाहते हैं तभी तो कहा आज से मैं सो अन्नाथम अटन जो शत्रण है अन्न के लिए अटन माने भ्रमण करते के हुए अन्न के लिए इधर उधर घूमते हुए एक महावत के पास पहुंच गए इम कुलसान महासान खादान कुलमाश कहते हैं कुल से खराब उधर तो बाशी होगा पकाया हुआ बासी उद्रत होगा उसको खाता हुआ जो कुल्य है भावत है उसके भक्सम खाद अंतु खाता हुआ यहाँ उपलब्ध एकाएक पहुंच गए उसके पास ऋषि अन्न के लिए घूम रहे थे घूमते घूमते उसके पास पहुंच गए खा रहा था दाल बासी दाल, रहा दाल। नहीं खा रहा था दाल उसे भाग भूत गुजरे का खाली दाल ही था उसके पास यही खा रहा था यृत छया उपलब्ध है विभिक्षे यादित एकाएक पहुंच गए तो कहा भिक्षय हम यही बोल दिया ब्राह्मण ने तो ब्राह्मण है और जाति से वो हाथी का है वो छोटी जाति का है वो भी जूठा दाल खा रहा है उसी को मार है। रहे हैं दीक्षा में बोल रहे बराबर अपद दर्द ऐसा होता है तम उस्ती में हो उसको कहा।, कहा क्या कहा ये तो असमान भया भक्षवण भक्षवान उच्छिष्ट राशे कुलवासा अन्य नीत कहा इससे अतिरिक्त मेरे जो खा रहा हूं जिस ढेर है मेरे पास में इससे अतिरिक्त उड़द मेरे पास नही है ऐसा बड़ा न इत अस्मात ये थाली से अतिरिक्त जो रखा हुआ है इसे अतिरिक्त मया बक्ष मारा अस्मात मैं जो खा रहा हूं इसे अतिरिक्त उच्छिष्ट राश है जो जूठा है राशि में जो जूठा पड़ा है ढेर जूठा पड़ा है इसे अतिरिक्त कुलमाशा अन्य नाल नहीं है मेरे पास ऐसा नहीं चाय राशों में बहुत उपहिता कहा जो चाय बने राशि ढेर जो मेरे थाली में पड़े हैं जो तो दाने दाल के दान है यह राशि से अतिरिक्त मेरे पास नहीं है उपनीता प्रक्षिता इमेज भाजन इस पात्र में जो डाला हुआ है इसे अतिरिक्त नहीं है क्यों करोगी मैं क्या करूं महाराज जैसा बोला उद्घय जैसा बोला कि वो कह प्रत्युवाच ऐसा महाव के कहने पर फिर उत्तर दिया औष्टी ने कहते हैं यदि या सहसा एकाएक मान पड़े उसे वो खा रहा है उसी का मान क्या नेता इति वाक्य उपादान तद व्या करेंगे। इससे अतिरिक्त नहीं इस वाक्य का व्याख्या करते हैं भाषिका अस्मात कहा इत माने अस्मात् जो थाली में पड़े इसे अतिरिक्त प्रश्न इत्यादि कहा यदि इति अव्ययम बहुवचनांतम यद जो अव्यय है ये चाये में जो कहा है यद अव्यय है बहुवचनांत है कहते हो उसी का अर्थ किया उपनिहिता ऐसा बोलती है प्रक्षिप्त कहामाशा उपनिहिता उलमाशा जो रखे हुए उद है इसे अतिरिक्त नहीं मेरे पास तेसाम खुल इमें भाग में प्रक्षिप्ता योजना उन जितने थे वो सब के सब इसी पात्र में प्रक्षिप्त है ऐसा अर्थ होगा तेसाम का अर्थ ते अर्थ योजना अभिप्रायण शब्द तो नहीं, तो उन, उन नहीं है तेषा आली अर्थ की योजना के मध्यम से कहा भाजने प्रकृत्ता से अतिरिक्त कुछ कुशल मेरे पास कहा ये कृषि बोलते हैं मंत्र है एक मे दिही दी उच प्रतलौ उत्शिष्टी प्रबल उठं वही जब माहौत ने कहा इसे अतिरिक्त मेरे पास नहीं है कहा तो ब्राह्मण कहते हैं एक तरसा में इन्हीं में से मेरे को दे दो उस ही चागर महंगाई इतान वो बाचा तान प्रतान जो बचे थे वो इनको दे दिया उसने मावत ने दे दिया थाली में जो बचे हुए उरत इनको तो झूठा डाल खाया हुआ जूठा बासी डाल एक झूठा अपना झूठा ब्राह्मण को दे दिया मां ने कहा बाद लोटा हुए पानी था पानी भी पियो महाराज कहा अब कहते हैं नहीं तेरे घर के पानी तो शुभ्रे तेरे घर के पानी नहीं पियेंगे ऐसा बोले कहते हैं हम अनुपानम आप जल भी लीजिए ऐसा कहा भोजन के बाद पान किया जाता है ऐसा अनुपान पश्चात पानम अनुपान जल लीजिए ऐसा कहा तो कहते हैं उच्छिष्टम्बई में प्रीतम से तुम्हारे जल पियोगा तो जूठा हो जाएगा जूठा जल पिया हो जाएगा ऐसा कहा आगे मंत्र में आएगा ये झूठे नहीं थे कि दाल ऐसा कहा वो बोलेंगे मेरे प्राण जा रहा था इसलिए पानी का अभाव नहीं है नदी में पानी है अन्न नहीं मिल रहा था इसलिए लिया मैंने पानी अभी नदी में है।, है अगर नदी में पानी न होता तब फिर पी लेता मैं अभी पानी है पानी मिल जाएगा मिलते मिलते ऐसा करना अपराध है अन्न तो नहीं मिल रहा था इसलिए लिया ऐसा कहेंगे अपथ धर्म ऐसी होती है दिखाएंगे हास्ते में कहते हैं ऐसे शाम मानी एताम एतेम करते हैं षष्टी तो है एते शाम मैंने इन्हीं दालों को दे दो बोल दिया इसी दिन मयम देही मे मानी मयम मेरे लिए दे दो कहा तान स इभ्यो स इभ्य स मने जो हाथ महावत है वह तान उदो को अस्मयी उसमे प्रदतवो प्रदतमान इस उठी के लिए दे दिया उसने दाल को दे दिया और अनुपानीय समस्तम उदगम समीप में एक लोटा में पानी रखा हुआ था अनुपान भोजन के बाद जो पिया जाता अनुपान पश्चात पान पानमपानम पिया जाता अनुपालनीय जब पीने योग्य है जल समीप अस्तम उदगम सभी कथा उदक जल अंत हमारे गृह अनुपालम उत्ता है ये जल ले लो भारत जल पियो जब दाल लिया तो जल ले लो कहा प्रतिभा ऋषि ने उत्तर दिया उचिष्ट अम्बई में उदगम पीतम से आत तुम्हारे के जल पियोगा तो जूठा पिया हुआ हो जाएगा जो तुम सूद्र जाती को आधी भावत शूद्र होता है और मैं ब्राह्मण हूं ऐसे किसी ने कहा यदि पाशिया मैं यदि पियूंगा, कहा रहा तू लिट लगा मैं यदि पियूंगा, आ, तो क्या होगा उच्छिष्टम पीतम शिष्ट पिया हुआ हो जाएगा यदि उगतमतम प्रतिभा चाहिए तरह इस प्रकार जब किसी ने कहा तो आगे इभ्य बोलेगा क्या ये दाल जूठे नहीं थे ऐसा कहेगा प्रतिभाचा की तरह प्रतिभाचा ऐसा कहेगा ठीक कहते हैं हंत पूर्णमाशा भक्ति साचेत ये हंत का आपने उत के दाल जूठे दाल खा लिया तो जल भी ले लो उस माव ने कहा बोलते हैं जल नहीं ले सकता जूठा पिया हो जाएगा ऐसा कहा समय हो गया है यह रखते हैं आदि ंगा दी पाकुस्तो रियाद ब्रह्मोपनिषदम मा ब्रह्म निराकुर मा ब्रह्म निराको निराकरणमस्तराेस्तमे रोपंच